महाभारत शांतिपर्व षडशी राजा के निवास योग्य नगर एवं दुर्ग का वर्णन उसके लिए प्रजापालन संबंधी व्यवहार तथा तपस्वी जनों के समादर का निर्देश युधि कथम विधम पुरम राजा स्वयं कृतम वा कार्य वा तन्मे ब्रूहि पितामह युतिष्ठ पूछा पितामह राजा को स्वयं कैसे नगर में निवास करना चाहिए वह पहले से बनी हुई राजधानी में रहे या नए नगर का निर्माण कराकर उसमें निवास करे यह मुझे बताइए यत्र ज्ञात बंधुना न्याय तरप्रष्टुम मृत्युम गुप्तिम च भी जी ने कहा भारत कुंती नंदन पुत्र कुटुम्बी जन तथा बंधु के साथ राजा जिस नगर में निवास करे उसमें जीवन निर्वाह तथा रक्षा की व्यवस्था के संबंध में तुम्हारा प्रश्न करना न्याय संगत है तस्मा श्यामी दुर्ग विशेषतः इसलिए वर्णन करूंगा तुम इस विषय को सुनकर वैसा ही करना और प्रयत्न पूर्वक दुर्ग का निर्माण कराना सर्विधम दुर्ग माथा पुराण सर्वपत्धानद बाहुल्यम चापि संभवें जहाँ सब प्रकार की संपत्ति प्रचुर मात्रा में भरी हुई हो तथा जो स्थान बहुत विस्तृत हो वहाँ छह प्रकार के दुर्गों का आश्रय लेकर राजा को नए नगर बसाने चाहिए धन्वदुर्गम मही दुर्गम गिरिदुर्गम तथा च मनुष्य दुर्गम अब दुर्गम वन दुर्गम तथा निषठ उन छहो दुर्गों के नाम इस प्रकार है धन्मदुर्ग महेदुर्ग गिरिदुर्ग मनुष्य दुर्ग जल दुर्ग तथा वनदुर्ग पहला धर्मदुर्ग का दूसरा नाम मरुदुर्ग भी है जिसके चारों ओर बालुका घेरा होता हो उस किले को धन्वदुर्ग कहते हैं दूसरा समतल जमीन के अंदर बना हुआ किला या तहखाना खाना मही दुर्ग कहलाता है तीर्थरा पर्वत शिखर पर बना हुआ वह किला जो चारों ओर से उत्तंग पर्वतमालाओं द्वारा घिरा हुआ हो गिरिदुर्ग कहलाता है चौथा फौजी किले का ही नाम मनुष्य दुर्ग है पांचवा जिसके चारों ओर जल का घेरा हो वह जल दुर्ग कहलाता है छठवा जो स्थान कटवासी आदि के घने जंगल से घिरा हुआ हो उसे वन दुर्ग कहा जाता है यत्म दुर्ग सम्पन्न धान्यामत प्राकार परिखम हस्तस्वरथ संकुल विद्वांस शिल्पिनो यचिता धार्मिक जनो जत्र दाक्षम ऊर्जस्वी नरनागां चुरापोभित प्रसिद्ध व्यवहारम चकुत भयम च चुप्रशस्तावेशनम सूरा शूराढ़ जनसंपन्नम ब्रह्म घोषादी समाजो सपन्नम सदा पूजित दयातम वश्या बलो राजा तत्पुरम स्वयंभिषे जिस नगर में इनमें से कोई न कोई दुर्ग हो जहाँ अन्न और अस्त्र शस्त्रों के अधिकता हो जिसके चारों ओर मजबूत चार दीवारी और गहरे एवं चौड़ी खाई बनी हो जहां हाथी घोड़े और रथों की बहुतायत हो जहाँ विद्वान और कारीगर बसे हों जिस नगर में आवश्यक वस्तुओं के संग्रह से भरे हुए कई भंडार हों जहां धार्मिक तथा कार्यकुशल मनुष्यों का निवास हो जो बलवान मनुष्य हाथी और घोड़ों से संपन्न हो चौराहे तथा बाजार जिसकी शोभा बढ़ा रहे हो जहां का न्याय विचार एवं न्यायलय सुप्रसिद्ध हो जो सब प्रकार के शांतिपूर्ण हो जहां कहीं से कोई भय या उपद्रव न हो जिसमें रोशनी का अच्छा प्रबंध हो संगीत और वाद्यों की ध्वनि रहती हो जहां का प्रत्येक घर सुंदर और सुप्रशस्त हो जिसमें बड़े बड़े सूरवीर और धनाढ़ लोग निवास करते हो वेद मंत्रों की ध्वनि गूंजती रहती हो तथा जहां सदा ही सामाजिक उत्सव और देव पूजन का क्रम चलता रहता हो ऐसे नगर के भीतर अपने वश में रहने वाले मंत्रियों तथा तो सेना के साथ राजा को स्वयं निवास करना चाहिए तत्र कोशम बलम वित्रम व्यवहारम च वर्धि पूरे जनपद चर्वदोसान्य राजा को चाहिए कि वह उस नगर में कोष, सेना मित्रों की संख्या तथा तो व्यवहार को बढ़ावे नगर तथा बाहर के ग्रामों में सभी प्रकार के दोषों को दूर करे भांडागारागारम प्रयत्नर्धन वर्देत। तथा यंत्रुधाल अन्न भंडार तथा अस्त्र शत्रों के संग्रहालय को प्रयत्न पूर्वक बढ़ावे सब प्रकार की वस्तुओं के संग्रहालयों की वृद्धि करे यंत्रों तथा अस्त्र के कारखानों की उन्नति करे कांगारा दारू सिं वैणवान मज्जा स्नेहता छोद्रम औषधग्राम जर सं्यम आयुधान्षर तथा चर्म तथा वेत्रम् मुंजल जबनात्म काठ लोहा धान की भूसी कोयला बांस लकड़ी सींग हड्डी मज्जा तेल घी चरबी शहद औषध समूह सनलाल धान्य अस्त्र शस्त्र बाण चमड़ा ताँत बेत तथा मुंज और बलवज की रस्सी आदि सामग्रियों का संग्रह रखे निरोधव्या सताराजा चीर्ण मही जलाशय अर्थात तालाब पोखरे आदि उदपान अर्थात कुएं भावड़ी आदि चुल जनराशि से भरे हुए बड़े बड़े तालाब तथा दूध वाले वृक्ष इन सबकी राजा को सदा रक्षा करनी चाहिए सपथा आचार्य ऋत्व पुरोहित और महान धनुधरो का तथा घर बनाने वालों का वर्षफल बताने वाले ज्योतिषी का और वैद्यों का प्रतिपूर्वक सत्कार करें प्राज्ञा मेधा विनोदांता दक्षा शूरा कुलीना सत्व संपन्ना युक्ता सर्वे सुको विद्वान बुद्धिमान जितेंद्रिय कार्य शूर, शूर बहुजन तथा साहस और धैर्य से संपन्न पुरुषों को यथा योग्य समस्त कर्मों में लगावे पूजे राजा पूजे धार्मिक धार्मिकान प्रयत्न सर्वर्णान स्वर्म राजा को चाहिए कि धार्मिक पुरुषों का सत्कार करे और पापियों को दंड दे वह सभी वर्णों को प्रतिपूर्वक अपने अपने कर्मों में लगा गए। लगावे तम कृपा तथा कृत्वा कर्म प्रयोजय गुप्तचरों द्वारा नगर तथा छोटे ग्रामों के बाहरी और भीतरी समाचारों को अच्छी तरह जानकर फिर उसके अनुसार कार्य करें। चरा मंत्र कोश विशेषतः अनुतिष्ठे स्वयं राजा सर्वत्र गुप्तचरों से मिलने गुप्त सलाह करने खजाने की जांच पड़ताल करने तथा विशेषतः अपराधियों को दंड देने का कार्य राजा स्वयं करे क्योंकि इन्हीं पर सारा राज्य प्रतिष्ठित है उदासीन सर्वमेव चिकित्सी पूरा पुरे जनपद च्ञातव्य चार चक्षुषा राजा को गुप्तचर रूपी नेत्रों के द्वारा देखकर सदा इस बात की जानकारी रखनी चाहिए कि मेरे शत्रु मित्र तथा तथत व्यक्ति नगर और छोटे ग्राम में कब क्या करना चाहते हैं ततस्ते विधातव्यम सर्वे वाह प्रमादत भक्त पूज्यता नि देश निगृहता उनके चेष्टाएं जान लेने के पश्चात उनके प्रतिकार के लिए सारा कार्य बड़ी सावधानी के साथ करना चाहिए राजा को उचित है कि वह अपने भक्तों का सदा आदर करे और द्वेष रखने वालों को कैद करे निम दातव्य प्रजाना रक्षण कार्यम न कार्यम कर्मबान्धकम् उसे प्रतिदिन नाना प्रकार के यज्ञ करना तथा दूसरों को कष्ट न पहुँचाते हुए दान देना चाहिए वह प्रजाजनों की रक्षा करे और कोई भी कार्य ऐसा न करे जिससे धर्म में बाधा आती हो कृपण अनाथ वृद्धा बुवाजन योषिता योगक्षेम चित्यम चकल्पे दीन अनाथ वृद्ध तथा विधवा स्त्रियों के योगक्षेम एवं जीविका का सदा ही प्रबंध करे आश्रम सुं चैलभाजन भोजन राजा में यथा समय वस्त्र बर्तन और भोजन आदि सामग्री सदा ही भेजा करे तथा सबको सत्कार पूजन एवं सम्मान पूर्वक वे वस्तुए अर्पित करे आत्मान सर्व कार्याण से राष्ट्र में ही वेबेदे प्रभुआ चर्वदा अपने राजा में जो तपस्वी ही उन्हें अपने शरीर संबंधी संपूर्ण कार्य संबंधी तथा राष्ट्र संबंधी समाचार प्रत्येकूर्वक बताया करें और उनके सामने सदा विनीत भाव से रहें सर्वाच त्यागिन राजा कुल बहुश्रुतम पूजे ताद्वासन भोजन जिसने संपूर्ण स्वार्थों का परित्याग कर दिया है ऐसे कुलीन एवं बहुश्रुत विद्वान तपस्वी को देख राजा सैया आसन और भोजन देकर उसका सम्मान करें तस्वे तवे स्वासम राजा चिदापदे तापशेषो ही विश्वासम अभी कुरिद कैसी भी आपत्ति का समय क्यों न हो राजा को तो तपस्वी पर विश्वास करना ही चाहिए क्योंकि चोर और डाकू भी तपस्वी महात्माओं पर विश्वास करते हैं तस् निधि नचाप विभिक्षण से वे धम्पूजे राजा उस तपस्वी के निकट अपने धन की नदियों को रखे और उससे सलाह लिया करे परंतु बार बार उसके पास जाना अपना और उसका संग न करे तथा उसका अधिक समान भी न हो अन्य कार्य स्वराष्ट्रेश पर राष्ट्र पर कार्य सामंत नगर स्वी राजा अपने राज्य में दूसरों के राज्यों में जंगलों में तथा अपने अधीन राजाओं के नगरों में भी एक एक भिन्न भिन्न तपस्वी को अपना सुदृढ़ बनाए रखे देश सत्कार मानाभिभा पर राष्ट्रविशा स्विशेषा उन सबको सत्कार और सम्मान के साथ आवश्यक वस्तुएं प्रदान करें जैसे अपने राज्य के तपस्वी का आदर करें वैसे ही दूसरे राज्यों तथा जंगली जंगलों में रहने वाले तापसों का भी सम्मान करना चाहिए क्याचिदवस्था राज्योथा काम ताप था ता संसित व्रता वे उत्तम पालन करने वाले तपस्वी शरणार्थी राजा को किसी भी अवस्था में इच्छा अनुशासन दे सकते हैं सी लक्षणेश प्रकृति याद से नगरे राजा स्वयं तुम्हारे प्रश्न के अनुसार राजा को स्वयं जैसे नगर में निवास करना चाहिए उसका लक्षण मैंने यहाँ संक्षेप से बताया है इत श्री महाभारती शांति परवी राजधर्मानुशासन परवड़ी, राज परवड़ी दुर्गम परीक्षायाम षठी तीतमोध्याय इस प्रकार से महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत राजधर्मानुशासन पर्व में दुर्ग परीक्षा विषयक छियासीवा अध्याय पूरा हुआ